संवेदनौ संवेदनौ के पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है कहानी कंजूस करोड़ी मल सेठ करोड़ी मल ऐसे ही सेठ नहीं बन गए उनका मानना था कि चमड़ी भले ही चली जाए लेकिन दम्परी नहीं जानी चाहिए लाखों करोड़ों के मालिक थे लेकिन पैसा खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे एक दिन सेठानी ने उनसे एक नारियल लाने को कहा शेख करोड़ी मल ने अनसुना कर दिया तो सेठानी गुस्से से चिल्ला पड़ी मुझे पूजा करनी है फौरन जाकर एक नारियल लेकर आओ मन कर करोड़ी मल नारियल लेने चल दिए सेठ जी मार्केट पहुँचे और नारियल बेचने वाले से नारियल की कीमत पूछी नारियल वाले नारियल ने नारियल दस रुपए का बताया दस रुपए तो बहुत ज्यादा है मैं तो आठ रुपये दूँगा मल ने कहा नारियल वाले ने कहा अगर आप एक मील आगे चले आओ तो वहां आपको आठ रूपए का नारियल मिल जाएगा करोड़ी मल ने सोचा पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है मील भर पैदल चलने से दो रूपए तो बचेंगे से जी पैदल चलते चलते एक मील दूर चले गए वहा उन्हें एक नारियल वाले की दुकान दिखाई दी करोड़ी मल ने नारियल की कीमत पूछी दुकानदार ने उन्हें नारियल आठ रुपए का बताया करोड़ी मल ने कहा यह तो बहुत ज्यादा है दुकानदार ने कहा एक मिल आगे समुद्र का किनारा आ जाएगा वहाँ तुम्हें नारियल पाँच रुपए का मिल जाएगा करोड़ी मल ने सोचा जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो एक मिल और चल लेने में क्या खर्च वे एक मिल और आगे समुद्र के किनारे पहुँच गए वहाँ नारियल वालों की कई दुकानें थी सब दुकानों पर नारियल पाँच रुपए का मिल रहा था किंतु अब कंजूस सेठ को पाँच रुपए भी ज्यादा लग रहे थे उसने कहा यहाँ तो नारियल के इतने पेड़ हैं, फिर इतना महंगा क्यों है मैं तो दो रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा दुकानदार ने कहा फिर तो एक काम करो सामने नारियल के पेड़ हैं किसी भी पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहिए तोड़ लो कोई पैसा नहीं लगेगा हाँ यही ठीक है ऐसी जी ने खुश होकर कहा और झटपट एक नारियल के पेड़ पर चढ़ गए करोड़ीमल ने दोनों हाथों से एक नारियल पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया नारियल तो टूट गया पर साथ ही उनके पैरों की पकड़ भी छूट गयी करोड़ीमल नारियल सहित धड़ाम से नीचे आ गिरे उनके पैर की हड्डी टूट गई अब सेठ जी डॉक्टर के पास ले जाए गए डॉक्टर ने अपनी फीस पाँच हजार वसूल की इस तरह एक नारियल सेठ जी को पाँच हजार रुपये खर्च करके मिला अभी, अभी आप, आप सुन रहे थे रहे कहानी, रहे कहानी, कहानी कंजूस, कंजूस करोड़ी, करोड़ी मई वाचक स्वर पीहू, पीहू हजारिका